प्राचीन काल से ही इस ममतामयी आध्यात्मिक वसुंधरा पर हमारे ऋषि मुनि व आचार्यों ने सदैव उसी परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का ध्यान किया मनुष्य के जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु वेद मंत्रों का विशेष महत्व रहा है इसीलिए आओ हम सब मिलकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के माध्यम से ध्यान चिंतन व स्मरण करते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर का भजनों के माध्यम से गुणगान करें